जिसमें प्रभु का जिस मन में जिस हृदय में प्रभु का नाम नहीं शमशान उसे हम कहते हैं अभी हमने बहुत ही अमृतमय भजन भक्त हृदय हमारे आत्मसखा मदन गोपाल जी से सुने वेद की वाणी है वो भजन का है लेकिन ये वाणी तभी वाणी है जब सचमुच हम सुन पाए अपने को जानना अति दुर्लभ है गुरुकुल में वेद कैसे पढ़ाए जाते थे उन लीलाओं का जो हमारा एक गंभीर अतीत कामिट इतिहास भी है, उसे लीला महाकाव्यों में ढालकर बालक को उनका संपूर्ण स्वरूप हम कैसे पढ़ाते थे उसे भी हम पढ़ रहे हैं और एक एक सूत्र ब्रह्म सूत्र को भी हम जान रहे हैं प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर को क्यों नहीं पा पाते मन में होता है कि भगवान मिले हमको वेद ने कहा वो तो तुम्हारी भीतर है अब भगवान हैरान है कि मैं इसके भीतर हूं ये मुझे क्यों नहीं पा पाते ये सिर्फ बाहर ही बाहर क्यों जीना चाहते हैं एक व्यक्ति है वो घर में रहता है घर उसका आश्रय है संरक्षण है उसका घर उसका पहरा भी है और पर्दा भी है नकाब भी है घर आकर वो आश्वस्त होता है घर पहुंचते ही उसको एक विचित्र एक शांति सी मिल जाती है कि जैसे मैं अपने ठिकाने पर आ गया हूं वो उसको अनुभूत अनुभूति भी करता है अनुभव भी करता है क्या आप सबको ऐसा नहीं होता सबको होता है और फिर थोड़ी देर के बाद घर में बैठे बैठे वो बोर भी होने लगता है अब यहां हो जाए अब इस यार को मिला है वहां आगा आगा। जानता है कि आश्रय घर ही में है फिर भी पैर हैं कि घर में टिकते नहीं यही हमारी अवस्था है क्योंकि मेरे पास मेरे घर में मेरा मन लगा रहे ऐसा कुछ है ही तो नहीं इसीलिए तो बाहर भागा मैं तो मैं स्वयं में कितना निर्धन हूं कितना घटिया हूं कि मेरे घर में लगाने को मेरे मन को लगने के लिए कुछ नहीं है तभी तो मैं सारी दुनिया में भटकना और भागना चाहता हूं और इस कंगाली पर गर्व भी करना चाहता हूं जब तक हम इस अवस्था को नहीं तोड़ पाते हैं ना तो भजन मेरे भजन होते हैं ना वेद वेद होता है क्योंकि जब मैं अपने करीब ही नहीं तो मैं पाऊंगा कैसे आज यही तो हमारी मना स्थिति है कि निपट कंगाल हूं निर्धन हूं इसलिए इसमें टिकने को और मेरे मन को रमाने को कुछ है ही नहीं तभी तो मैं किसी की लड़ाई में किसी के झगड़े में किसी के फरेब में किसी के षड्यंत्र में जाने कहां कहां भाग रहा हूं किसी की चाहत में कहीं किसी लोक में भाग रहा हूं क्योंकि भीतर से कंगाल हूं मैं महानिर्धन हुआ यदि उसकी विभूति का दर्शन पा गया होता अरे सारी दुनिया भी बुलाती मुझे तो मैं क्यों कर गया होता मैं नहीं जाता कहीं जाता भी तुसी तो की लीला का दर्शन करने ही इस घर से बाहर होता और उसकी निमित्त सेवाओं के कर्तव्य के लिए आता भटकने के लिए तो नहीं आता और आज हम सिर्फ भटकते हैं क्योंकि उसे तो हम जानते ही नहीं और इस कंगाली पर दम्भ करते हैं कि है? हम ये कर आए हम वहां हो आए बहुत दया आती है बहुत दया आती है ऐसी भोली मानसिकता पर क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसा ऐश्वर्य है ही नहीं कि जो लुभा पाए मुझको मैं जिस घर में आश्रय पाता हूं उसी से उगता के बाहर भागता हूं ये दीन अवस्था है हमारी उसमें चाहे हम साधु संन्यासी हैं अपने इस भटकाव को रोक नहीं पाते तो कहते हैं परिभ्राजक है गुम है धोखा देना तो हमारा हां सबसे बड़ा गुण है उपलब्धि है ये। तो स्वयं को भी धोखा क्यों नहीं देंगे नहीं जो उसमें टिक ना पाया जो उसमें बैठ ना पाया उसने भजन भी नहीं सुना है वो क्या सुनेगा भजन बहुत बौना है वो और बहुत बार हम अपनी मूर्खताओं पर भी दंभ किया करते हैं अक्सर लोग आते हैं हमारे पास स्वामी जी हम आपको 35 बरस से जानते हैं 30 बरस पहले हम आए थे तो हमने कहा अच्छा बोले अब आए फिर हमने कहा हाँ लोग कहते हैं कुंभकर्ण इतने दिन सोई नहीं सकता था लोगों को यकीन ही नहीं है और तू तीस बरस हो क्या आ रहा है।, है कौन कहता है कि धरती पर कुंभकरण नहीं है और यह दम्भ की बात है या लज्जा का विषय है और यदि मैं ऐसा अच्छा नहीं लगा था तीस बरस पहले इसलिए तीस बरस नहीं आया तो भले आदमी अब क्यों आया बड़ी विचित्र बात है ये जीव इतना भोला और अज्ञानी है कि अपनी कमजोरियों पे भी दम्भ कर लिया करता है गौरवान्वित मानता है स्वयं को बड़ी विचित्र बात है काश हम अपने भीतर बैठ पाए होते उसकी रूप सजा का मनोरम रस देख पाए होते उसके करीब होते तभी तो अपने भी करीब होते एक विस्थापित से प्रेत से हम दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दशानन रावण से अपने से भी कटे बाहर भागते रहे कभी अपने घर का सम्मान न किया उसकी मूर्ति में हमारा कोई रूप रस न उतर पाया हम तो दंभ के अंधे बस रावण ही थे और कुछ भी तो न पाए और आज इन वेद की ऋचाओं में हम अपने को पढ़ रहे हैं उन छात्रों के समान जो गुरुकुल में पढ़ते हैं आज की ऋचा कूलें हम ऋषि ऋषि ऋचा ऋचा अमर कोश निर निरुप्त निघंटू और सभी संस्कृत कौस्तु की मर्यादाओं में चल रहे हैं सारी स्मृतियां श्रुतियां हमारे साखे और प्रमाण है और उसी धारा में हम वेद का पाठ कर रहे हैं आज की ऋषा ले क्या कह रहे हैं ये दूसरे शोक की पहली ऋषा ऋचा है और हमारे ऋषि हैं हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तु याद है ना हिरण्य माने सुनैरे गोल्डन स्तूप स्तंभाकार ज्योतियां यज्ञ से उलटा हुआ ज्योतियों का वो स्तूप है और अंग रस है अंग अंग में जिनकी ऊषमा हम सब में व्याप्त है ये हमारे ऋषि हैं वेद में ऋषियों के कोई नाम अते नहीं होते भाव ही नाम होता है विषय ही प्रधान होता है आए ऋषा में आए इंद्र से नु प्रवोचम यानी च का प्रथमा वे अमस्तर्द प्रवक्षण अभिन परता ये दूसरे सूख प्रारंभ है पहले शोक में हम भली प्रकार से जान चुके हैं कि ऋषि निरंतर हमें हमसे हमारी आत्मा से युक्त करते रहे बाहर के यज्ञ को बाहर के कर्म कांड को संपूर्ण कोचारों वेदों ने और अभी प्रत्येक ऋषि की प्रत्येक ऋषा ने वाह्य जगत की सारी पूजा और कर्मकांड को कहा है ये नैमितिक हैं ये मूल नहीं है और हम सिर्फ नैमितिक करते रहे और हमने समझा कि हमें सब कुछ मिल गया जैसे बच्चे को अक्षर ग्रहण कराने के लिए हम नैमितिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं कबूतर से खरगोश से खा गाय से कहा अगर बच्चे से लेके बूढ़े तक खाली का खागा करते रहें, तो क्या वो विद्वता की बात होगी वाह जगत संपूर्ण जगत नैमितिक जगत है निमित्त मात्र है निमित्त मात्र भव सभ्य साची जानते हुए भी हम ईश्वर के द्रोही बनके बाहर ही बाहर रहना चाहते हैं उसके मूल तक नहीं पहुंचना का बाहर संपूर्ण जगत नैमितिक जगत है यज्ञ भी नैमितिज्ञ है मूल यज्ञ क्या है प्रथम ऋषि ने कहा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है जो आत्मा के साथ उसका दूत का बना हुआ है ब्रह्म ज्वालाएं नव अग्नियां ही नव माताएं बाहर नैमितिक अग्नि है भीतर मूल अग्नि है और ये इन्हीं को नव माता कहा है ये जलाती हैं फिर ज्योतियों के कणों से नया रूप देती हैं ये सजाती हैं ये बुद्धि और विवेक से वरद करती हैं ये क्षण क्षण यज्ञों द्वारा हमें नई सांसें और धड़कने देती हैं ये मातृत्व तो को भी अन्न से दूध से से वरद करती हैं नहीं तो शिशु भोजन कहाँ पाएगा और ये वन के शबरी के राम की मर्यादाओं को पूरा करती हैं हमारी जूठन को जो हम खाना खाते हैं ये ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञों के द्वारा पुनः पुनः हमें सांसों और धड़कनों और जीवन का अगला क्षण प्रदान करती हैं हमने केवल नैमित्तिक में ही पुण्य कमाने चाहे मूल यज्ञ में कभी नहीं जाना चाह है जबकि एक एक ऋचा उस यज्ञ को गा रही है जो मूल यज्ञ और अब हम पढ़ते आ रहे हैं और आज भी क्या कहा इंद्र से नू इन महान रश्मियों में से जो भूता है प्रगट सर्वत्र चहु और यज्ञों के द्वारा वीरियाणी उसी वही शौर्य प्रदान करती हैं वही जीवंत करती हैं चिता की राख को अन्न में लाती है अन्न को नवजात शिशु का रूप देती हैं शिशु को भोजन से वरद कर मातृत्व को उसके वरद करती हैं भोजन से और क्षण क्षण उन्हें पुष्ट करती हैं उन्हें उसे सांसें देती हैं और फिर उसकी जूठन को जो माता का दूध जल आदि वो लेता है उससे उसे वज्र वज्रदेह बनाती है वस्तुता इस ऋचा को हमने पहले ऋषि में पढ़ा थोड़ा सा उसका भान कर लें तो ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाए बहुत संक्षेप में दूसरे सूख में उठाई है वहां वो तीसरे सूख में आई है कहा उपना सबना गई सो आन इंद्रेण संग ही दृक्ष संजग मानो अभिभूषा मंदु समान वर्चसा इन्हीं ऋचाओं के साथ हमने पढ़ा था तीसरे सूख में कि जब भस्मियों में लौट गा रहा था तन मेरा दोहाई में आया था ये। यह इंद्र इंद्रया चित्र भानो सु कि जब मेरा शरीर मेरे मित्रजन सब लेकर के भस्मे में चित्रा आए थे शमशान में बियाबान में कोई संगी साथी न था मेरा कोई वीर कोई शौर्य कोई सामर्थ्य न थी मुझ में यूं भश्मी के कणों में छित्राया पड़ा था तन मेरा जब मेरे मित्र और स्वजन मेरे पुत्र भी स्वप्न में मुझे सह नहीं सकते थे दिख जाऊं तो डर जाते थे और मुझे भगाने के लिए गया कराते थे कि भगा इसको क्यों आ गया ही? ना लाएगा उसमें धरती ही तो मेरी पीड़ाओं पर रोई थी चित्र सुता सूर्य की पुत्री धरा फपक कर रो पड़ी थी और चिल्ला करके उसने सूर्य की रश्मियों से कहा हे अश्विना आप से कहा अनाथ है असहाय है हे ब्रह्म ज्वालाओ पधारो और इसका उद्धार करो अब तो कोई भी नहीं है इसका इसका पोथा पांडित्य भी इसका मस्तिष्क के साथ चिता पर जल चुका है अब कुछ बाकी नहीं पास इसका कल्याण करो तो धारा पर उतरी यज्ञ की ज्वालाएं खेतों में पानी से सिचे खेतों में फूले हुए बीजों में यज्ञ प्रज्वलित हुए लपट उठ चली ब्रह्म ज्वालाओं ने यज्ञ आरंभ किया अणनी भीष तना और अणु अणु मेरे शरीर का पवित्र होकर उन्हीं ज्योतियों को अर्पित होने चला यज्ञ हुआ इन्हे पायवा और इस प्रकार राख से इस शरीर को तूने ही हे मां अन्न में लौटाया हे यज्ञ जो तुम्ह होते तो लौटता कैसे यह लौटाते रहे बारम्बार इंद्र या ही दिए शी तो वित्रजूता सुतावत विप्रजूता एक बुद्धिमान दंपत्ति ने सुतावत पुत्रवत धारण करने की धीरे शितो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर उस अन्न को ग्रहण किया जो भस्मी थी जो अतीत में तन था मेरा उप ब्रह्मा ने हे मां हे प्रलय हे ब्रह्म ज्वालाओ हे नव माताओं उन तुम्हारी ही अग्नियों में यज्ञ में मैं फिर वाहत माने मारना वाहत महाप्रलय हेतु व्याप्त हो गया मैं जला और ज्योति बना इंद्र या तू तुजानी तु हरिवा सुना और ब्रह्मज्वालाओं ने यज्ञों के द्वारा मुझे ज्योतियों में डाला और उप हरिवा और जब व्याप्त किया सृजन की वैष्णवी अग्नियों में उभारा मुझे सुते नश्चना के पुत्र गर्भ के क्षीर सागर से जो अन्न था वो शिशु बन चल दिया पहले ऋषि ने हमें क्षण क्षण बहुत सरल करके इसी ऋचा को पढ़ाया है ये इसी पुनः वही दुआई है कि विश्व देवासुश्रीधा ही माया सु्रुआ मेधं जुषंत वमर आत्मा शरीर को पुष्ट करने के लिए हे ब्रह्म ज्वाला में जो भी माता के दुग्ध के रूप में जो कुछ भी वो शिशु नवजात रूप में मैं ले रहा था विश्व देवासु अश्विधा उसी अन्न से यज्ञों के द्वारा उसको पुष्ट करना शुरू किया सौ सौ प्रकार से यज्ञों के द्वारा उसकी देह की पूर्ति आरंभ कर दी यही माया सो अध्रुआ कि कहीं भौतिक मायाएं इसके शरीर का नाश न कर दें वो मुझे वज्र भी बनाने लगा मेधम जुसंत वन नया और उसी ने मेध से हे यज्ञ की ब्रह्मज्वाला हो आप ही ने तो मेधा मुझे प्रदान करी हां वन माने हे अग्नि हे ब्रह्मज्वाला कहे के लिए जुशांत अपने सूक्ष्म ज्ञान को जानने के लिए वेदों को पढ़ने के लिए और उस अनंत राह पर आने के लिए आज मेरे भीतर कंगाली है निर्धन हुआ मैं इसीलिए बस बाहर ही नाटक करना चाहता हूं भीतर होता भीतर के ऐश्वर्य को जानता धनी होता और जब भीतर से निर्धन हो तो बाहर मट्टी बटोरना चाहता हूं इतने पैसे दे दो तो, हाँ इस टूट फूट का इलाज हो जाए फलाना हो जाए इसी में भटकता रहता हूं और उस पूर्ण सत्ता के साथ जुड़ के उस पूर्ण जीवन को नहीं पाना चाहता जो मनुष्य की योनि है उसी को कहा है इंद्र से न्यू वीरियाणी चारों ओर जगमग ज्योतियों में यज्ञों के द्वारा माने में हम सब को वीर से शौर्य से बुद्धि से विवेक से सबसे वर्ण करने वाली प्र हर ओर से ज्योतियों से परिपूर्ण करने वाली यहाँ वोचम शब्द आया है वच का अर्थ होता है सूर्य और वच, वच वचन से भी कहते हैं वचन भी वच से ही निकला वच माने सूर्य भी तो प्रह उन रश्मियों से मुझे युक्त करने के लिए हमें ज्योतिर्मय जीवन को प्रदान करने के लिए क्षण क्षण देने के लिए यानी है ना एक हिंडोले की जैसी गोद में लेकर झुलाती हुई न चार्थ चक शब्द का अर्थ होता है का जब हलंत है चमकना और चकाशत का अर्थ होता है आप्लावित होना सींचना जैसे बूंदें गिरती रहे और उसकी और सिंचता रहे हाँ, तो चारों ओर मन को ज्योतिर्मय बनाकर सींचने वाली वर इस शरीर को सर्वप्रथम पुष्टता वज्र देह की अभेद स्वरूप प्रदान करने वाली हर देह में व्याप हे ब्रह्म ज्वालाओ अहम हिमन तदर्क वक्षणा जिस प्रकार अहन हन माने मारना होता अहन माने जो सूक्ष्म होकर के भी जीवंत रहते हैं ऐसे जल के कणों को जमा कर हिंसा निरंतर तर्द का अर्थ होता है फुहारों में गिरना या कभी आपने पहाड़ों पर हिमपात होता देखा रूई के पायों सा तदर्द कार उसी से है तदर इस प्रकार धीरे, धीरे धीरे गिरते चले जाना प्रवक्षणाम और हर एक चीज का व्यापकता से आलिंगन करते जाना उनको जल से सींचते चले जाना अभिनत और हर ओर विनम्र होकर के उत्पत्ति और, और सृष्टि का कारण बनना पर्वताराम और पर्वताकार मेघों के सदृश गिरते हुए पर्वतों को भी जल और हिम से परिपूर्ण करना करती हो जैसे ये जैसे ये सचराचर का यज्ञ चलता है तुम्हारा ये उदाहरण में आया हाँ उसी प्रकार हे ज्वाला हे यज्ञ हे ब्रह्म अग्नि आप ही तो निरंतर हमें पुष्टता प्रदान करती हैं जैसे कि पहले भी कहा पावका न सरस्वती वाजी भीर वाजिनी वती यज्ञ वैष्ठुसू कि पावक अग्नि होकर ना माने हमारी सरस्वती हे ब्रह्मज्वाला हे यज्ञ की अग्नि वाजे भी वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा वाज कहते हैं आहूतियों को बताया था ना वाज माने घोड़ा भी उतार तो सारे भाष्यकारों ने यज्ञों में घोड़े दौड़ा दिए वाजे भी ही वाजिनी वती यज्ञों में सामग्रियों की आहूतियों के रूप में स्वीकार कर हमें वाजिनी वती हमारा बाजीकरण करने वाली हमें पुष्ट देह में प्रदान करने वाली यज्ञ वस्तु दिया वसु अब फिर एक बार यज्ञ में हमें ग्रहण करो वस्तु का अर्थ होता है पुनः आरंभ करना परावर्तन में आना है ना कि एक बार फिर हमें यज्ञ वस्तु हमें पुनः यज्ञ में धारण करो धिया वसु जैसे आज हम जल में धा, को धारण करके जल में के लोले करते हैं कल हम अग्नियों में स्नान करें धिया वसु वसु माने अग्नि तो इस ऋषा में भी उसी का हम आरंभ कर रहे हैं जो तीसरे सूक्त में पड़ा था तो यहां वेद के ऋषि बालकों को उनके अंतर का ज्ञान दे रहे हैं जिसने अपने को न जाना वो दुनिया क्या जाने का? और क्या आज हम जान पाए क्योंकि हम अज्ञानी हैं इसलिए हम हर जगह मूर्ख बनाए जाते हैं चाहे वो राजनीति का हमारा स्तर हो देश का हो राष्ट्र का हो प्राणी मात्र के प्रति हो क्या हम अपने को पहचान पाते हैं सिक्के की बात पीछे अभी मकर संक्रांति में करी थी कि सिक्के के दो पहलू हमें नेता दिखाता है इधर सांप्रदायिकता है और इस तरफ सेकुलर इसमें है जबकि दोनों बातें छूट हैं मनुष्य न कभी सांप्रदायिक होता है और न सेकुलर ही हो सकता है मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है यह वेद की मान्यता है इसीलिए एको ब्रह्म दुखीयो नाथ यहां ना सांप्रदायिकता है न सोटू से धोखाधड़ी के सेकुलरिज्म है मानव सिर्फ मानव है इंसान की एक ही पहचान है कि वो मात्र इंसान है और अपनी मानवता को पा जाए तो उसे राह मिल जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है इसी को मानस ने भी लिया सीए राम मैं सब जग जाते लेकिन क्योंकि हम अपने को नहीं जानते इसलिए कभी इस पक्ष में खड़े होते हैं तो कभी उस पक्ष में जहां जहाँ भ्रमाए जाते हैं वहीं हम भीड़ लगाया करते हैं हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ मनुष्य हैं मात्र मनुष्य हैं और इंसान केवल इंसान है बाकी सब झूठ है नाटक है हमें बहराने के और राजनीति करने के झूठे षडयंत्र हैं और साम्प्रदायिक गुरु भी इसी सिक्के को इस्तेमाल करता है इधर तो वो भौतिक जीवन दिखाता है और दूसरी तरफ इसी के लिए लोभ लालच प्रेरित मंगल कामनाओं को पूरा करने वाली तथा कथित वाह भौतिक भक्ति केवल नैमित्तिक भक्ति ही पढ़ाता है मूल भक्ति में वो भी नहीं ले जाता है वो भी हमें जानने नहीं देता है कि वो ईश्वर मुझ में है अगर सबको यही पढ़ा देगा तो गुरुजी को सिक्का कहां से मिलेगा दक्षिणा कौन देगा केवल भटकाना क्यों वो भटका पाता है हमको क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े जो नहीं है हमने अपने स्वरूप को जो नहीं पाया है, और इसी को हम ब्रह्म सूत्र में ले रहे हैं कह रहे हैं भेदव्य प्रदेशाथ किन भेदों को अच्छी तरह से जो ऊपर उपदेशित हुए हैं उन्हें समझना चाहिए कि चाहे वो शरीर मैं नहीं हूं प्राण भी मैं नहीं हूं वो जीवन का मूल नहीं है जीव भी जीवन का मूल नहीं है वो स्व अर्थात आत्मा ही है और जब आत्मा ही जीवन का मूल है तो मूल जीवन मेरे अंतर में है बाहर निमित जगत है जैसे रामलीला के मंच के पात्र निमित अभिनय करते हैं वो राम लक्ष्मण जानकी तो नहीं होते तो वाह ही जगत मात्र निमित जगत है और जो इसी को सब कुछ मान लेते हैं उनके संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाते हैं वो दंभ की अंधता में धृतराष्ट्र की भांति भले जीवन को उपलब्ध मान ले। लेकिन उनका हर कदम शमशान ही की तरफ बढ़ता है और वो कभी भी देव यान अर्थात आत्मा के स्वरूप को आत्मज्योतियों में मिलन को उस अमृत को नहीं पाते आत्मा से ही सचराचर है आत्मा में ही जब परम विशेषण को हम जोड़ते हैं तो परम धन आत्मा परमात्मा बनता है कोई भेद नहीं है लेकिन ये कहना कि स्व माने निज है मैं हूं ऐसा नहीं है और इसे हम पहले भी सभी सूत्रों में इसे अच्छी तरह से स्पष्ट करते आ रहे हैं यदि बाहर सत्य जगत होता तो तुमने मट्टी बटोर के फट से अन्न बना लिया होता पेड़ों की शरण हुए बिना लेकिन वो नहीं है वो निमित जगत है इसलिए मट्टी से अन्न केवल पेड़ों के गर्भ में बनेगा क्योंकि वो स्वजगत है अच्छे से इस ब्रह्म सूत्र को आप समझ लें और क्योंकि उत्पत्ति का क्षण भी मूल जगत अर्थात अंतर में है मेरे तो बाहर में अन्न से एक बूंद रक्त अथवा एक शिशु नहीं बना सकता उसे भी क्योंकि बाहर निमित्त जगत है इन प्रमाणों के बाद भी हमें किसी और साखे और प्रमाण की जरूरत है पूछता है ब्रह्मसूत्र आपसे कि मूल जगत तुम्हारे भीतर है निमित्त जगत बाहर है और वही सब कुछ बनाए बैठे हो जहां सिर्फ रामलीला का नाटक है पात्र घर के डायलॉग नहीं बोलता जो डायरेक्टर पढ़ाता है रामलीला में वही अभिनय करता है घर से कपड़े भी नहीं लाता इसीलिए वो भस्मी से फिर अन्न बनाता है जगत लीला कमेटी का डायरेक्टर आत्मा और वही उसको ज्योतियों के कणों से बुनता हुआ अभी इसी पहले सूक्त में इसी ऋषि में हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो किरण किरण बुनता है और मुझे वस्त्र देता है जीव रूप मुझे घर बनाता है और फिर क्षण क्षण मेरी रक्षा करता है वो मूल जगत है बाहर तो उसी के नाम की निमित्त सेवा है लेकिन हम तो बाहर दम्भ चीने लग गए ये मेरा है ये मुझे पाना है ये मेरा वो है और कभी मन में ये ना आया कि नारायण जो करेंगे ठीक है बस तेरे कर्तव्य में तेरी ड्यूटी में खोट ना आए और तेरी भक्ति में खोटना आए ये ही विधि राखे राम तही विधि नहीं पढ़ पाते हैं तो मानस भी तो नहीं पढ़ पाते हैं और यही बात यहां भी आई है और अब चले हम अपनी कथा में हम उस मर्यादा कथा में हैं जो आज लुप्त है कि जिसके कारण साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पूर्व के इतिहास में प्रकट हुए प्रभु के स्वरूप को दशरथ नंदन श्री राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था बहुत संक्षेप में लेते हैं कि जब जानकी जी लौट कर आई लंका से राम खड़े थे वहाँ जहाँ शवों के ढेर लगे थे क्योंकि वो लंका में प्रवेश कर नहीं सकते उन्होंने वनवास ले रखा है तो शहर में पांव नहीं रखे उन्होंने जानकी जी को अयोध्या चलने के लिए कहा तो वे नहीं मानी ये मूल कथा है बाद में तो कथाकारों कथावाचकों और केवल भौतिकता को ही जीवन बनाकर जीने वालों ने अपने मन चाहे अनुभूत प्रयोग किए हैं जानकी ने कहा राघवेंद हम नहीं लौट पाएंगे आप जानते हैं हम पवित्र हैं लेकिन अवध के लोग तो नहीं जानते दुनिया तो और मेरा नाम लेके कोई अवध पर कीचड़ उछाले राघवेन्द्र ये भीख के क्षण ये दया की सांसें रघुकुल पर बोझ बनकर जानकी एक क्षण भी नहीं जी पाएगी जानकी स्वाभिमाननी है उसकी सोच आज के कथावाचकों या आम आदमी की नहीं है सिका नहीं लौट पाएगी कई अग्नियां ही अब उसकी शरण हैं। बस एक एक दया भिक्षा चाहती हूँ एक वचन चाहती हूँ कि राघवेन्द्र जब भी जन्म हो जब जब, जब जन्म हो आप ही के चरणों की दासी बनने का मुझे अवसर मिले और इन अग्नियों में प्रवेश करती मैं आपके रूप में समायी रहूं और बस इस जीवन की यूं ही इतिश्री हो जाए राघवेन्द्र मनाते रहे वे माने नहीं राघवेन्द्र ने कहा कि मैं मोहवश नहीं कह रहा हूं जानकी आशदी तुमने आत्मदाह किया तो कल ये परंपरा बन जाएगी और कितनी अबोध बच्चियों को निरापराध चलना होगा मेरा साथ तो वे नहीं मानी तो अग्नि अग्निधी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी अग्नि आज के बाद जानकी को कभी नहीं जलाएगी जानकी तो निष्पाप है पवित्र है जानकी फिर भी नहीं लौटती है कहती है मैं साहस नहीं कर पा रही हूं मेरे कारण कोई रघुकुल पर आप पर कीचड़ उछाले और आपका यह महिमा मंडित रूप जरा सा भी संकुच में जाए तो जानकी कैसे सह पाएगी राघवेंद मैं भयभीत हूं तो राम समझाते हैं कि जानकी अब तो अग्निदेव ने भी वरदान दिया है तो कहा अब भी मुझे डर है यदि आप एक संकल्प लें कि जब भी मेरा नाम लेकर कोई रघुकुल पर कलंक का कीचड़ उछालेगा राघवेंद आप मेरा तदक्षण प्रिय परित्याग कर देंगे जानकी कलंक बन के एक क्षण भी अवध में ना रहना चाहिए राघवेन्द्र ने कहा जानकी तुम हट कर रही हो तो मैं ये संकल्प ले लेता हूं लेकिन इसके साथ एक संकल्प और भी है मेरा कि यदि अवध ने मेरी मर्यादा नहीं स्वीकारी जानकी तो अपनी मर्यादा की बलिवेदी पर तुम तो बनवासी होगी लेकिन राम भी अवध का परित्याग कर सरयू में प्रवेश करेगा कहां पुटती है जानकी लेकिन हट जानकी का है तो हट श्री राम का भी है उन्हें हमने यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा उन्होंने केवल मर्यादा बनाई ही नहीं है जब मर्यादाओं को लेकर किसी ने उंगली उठाई है तो राम और जानकी ने अपना बलिदान दिया है अपनी मर्यादा पर इसलिए हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है अब फिर कथा हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी जब जानकी जी को लेकर वन में गए उन्होंने कहा कि मैं राघवेंद्र से क्या आया हूं कि लक्ष्मण भी मर गया तो कहा जानकी ने कहा कि तुमने बहुत अन्याय किया है लक्ष्मण और तब वो बताती हैं कि हमारे संकल्प थे और लक्ष्मण शीघ्र लौट के जाओ श्री राम कहीं सरयू समाने का हठ न ठान ले मैं भी नहीं हूं तुम ना होगे तो कितने अकेले हो जाएंगे और जब लक्ष्मण लौट के जाते हैं तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण अब ये कांटों का मुकुट सहन नहीं होता है तुम तो अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करो राम सरयू समायेंगे अवध में एक सांस लेना भी दो है काश हमारे कथावाचक भी समझ पाते कि वो मर्यादा कथा क्या थी क्योंकि छापा खाने नहीं थे उस युग में बारह सौ साल की गुलामी में सब कुछ जल फूक चुका था ब्रिटिश पीरियड में जब छापा खाने आए उसके बाद ही जब संकलन की बात आई तो कापियां बटोरी गई थीं बनारस में इलाहाबाद में उस सब जगह से और हमें तुलसी की मानस भी नहीं मिली वाल्मीकि के रामायण में भी वो भी हमने हमारे विद्वानों ने पुनः लिखा था भोजपत्र किसे मिले थे दुर्भाग्य से सब कुछ बदलता चला गया और हम उनके इस अमृत स्वरूप को कभी नहीं जान पाए जब राम ने हठाना लक्ष्मण ने भरत ने सब ने समझाया तो तुम वशिष्ठ ने एक नई व्याख्या कर डाली कि नहीं पहले वनवास को वनवास नहीं मानते तुम्हें 11 वर्ष का वानाप्रस करना होगा वो वनवास था वानाप्रस नहीं था तो भी हम तुम्हें छूट देते हैं और एक वर्ष का ज्ञातवास करने के उपरांत ही आप सरयू प्रवेश कर सकते हैं जब सभी लोग लिपट गए उनसे कि माँ तो छोड़ ही गई हैं, राघवेंद्र भी यदि सरयू समा गए तो अवध अनाथ हो जाएगा और राम ने राजस्वी यज्ञ की घोषणा की है राज माने ज्योति ये हम कथा पिछले कई रविवार से निरंतर कर चुके हैं तो उसके बाद राजस्व यज्ञ की घोषणा की सब जगह सूचनाएं गई स्वयं भरत गए सूचना देने के लिए महामुनि मुनि वाल्मीकि के आश्रम में वो नहीं जानते थे कि बगल की कुटिया में वन देवी के रूप में स्वयं माँ भगवती महालक्ष्मी स्वयं विराजमान है हम सबको जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए न कि कोरे भजन गाने के और हमने तमाम और भजन गा करके पता नहीं कौन से पुण्य कमाने चाहे जीना एक भजन एक गीत नहीं चाहे भजन में रस कहां था रस तो विषयों में था नशों में था कैसे पाते उनकी शरणागति भक्ति हम बड़ा दुर्लभ है कलयुग है, और उसी रात जानकी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भारत नहीं जानते हैं लेकिन जानकी जानती हैं कि बगल की कुटिया में राजस्व यज्ञ की अर्थात वानप्रस की का यज्ञ का आरंभ हो चुका है अपने उन मासूम बच्चों की तरफ देखती है वो कैसे अभाग्य और अनाथ है आज इनका जन्म राजमहल में नहीं है कोई गाने वाला भी नहीं है चीथड़ों में कुटिया में हुए हैं और इनका पिता वाना प्रस को जा रहा है कभी इन्हें गोद में भी नहीं उठाएगा कभी ये चूमेगा भी नहीं कैसे भागीने मर्यादा की बलि वेदी पर आज इन्हें भी बलि देनी होगी मर्यादा राम नहीं छोड़ेंगे अवध छोड़ देंगे वो केवल एक धोबी की बात नहीं है ये तथाकथित पोथा शास्त्रियों विद्वानों की भी बात है जो कभी आत्म तत्व तो पाते नहीं है लेकिन चिंघाड़ना दूसरों पे कीचड़ उछालना पर ही ये सीख पाते हैं उन्होंने राम की मर्यादा पर उंगली उठाई थी और अवध अनाथ हो गया था और यूं राजस्वी यज्ञ को प्राप्त होकर वाना प्रस्थी हो गए भगवान राम हमने सुना लेकिन क्या राम तो अवध को छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या अवध छोड़ पाएगा श्री राम को सारा अवध बिलख रहा है मर्यादा की बात है कोई उन विद्वानों और शास्त्रियों से कुछ कहता नहीं है लेकिन सभी लोग गृह धर्म को छोड़कर असमय वाना प्रस्थित हो गए के अकेले राम नहीं वो भी राम के साथ ही जाएंगे और आज आप में कोई राम के साथ नहीं है सब रावण की जिंदगी जीते कहते हैं कि वो राम तत्व को जानते हैं कथाएं करते हैं सबने राम के साथ ही वैराग्य के वस्त्र को धारण कर लिया है भले जानकी जी परित्यक्ता है राम सरयू समाने जा रहे हैं वे भी अवध छोड़ रहे हैं लेकिन हर एक ने अपने वस्त्र पर लिखा है सीता राम कि वो उनके राजा रानी नहीं उनका सब कुछ है वही उनका वानाप्रस्थ है वही उनका ग्रस्थ है सब कुछ है शास्त्री अपने पोथे अपने पास रखें, ये विध्वताओं के तांडव दिखाने वाले ये जात और साम्प्रदायिकता लड़ाने वाले ये कभी श्री राम के नहीं हो सकते सब लोग भूमि शयन करते हैं स्वपाकी हैं अपनी भावी पीढ़ियों को कच्ची उम्र में ही सारी जिम्मेदारियां देकर वे प्राणी मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़ गए वे राम को नहीं छोड़ पाएंगे और उस जमाने में राज सुथ कोई राजा घोड़े नहीं दौड़ाते थे ये जो बाद में हमारे तथा कथित विद्वानों ने और संकलन करने वालों ने जो मूर्ताएं करी हैं इसका प्रमाण कहीं पर भी आधी प्राचीन ग्रंथों में नहीं है केवल प्रक्षिप्त हैं ये अर्थात इसी समय में थोपे हुए हैं राज माने ज्योति सूर्य माने उत्पन्न होना कि में मैं ग्रह धर्म से उपराम हो वाना प्रस्थित हुआ तो सबको सूचनाएं जाती है उसी सूचना में कि मैं बानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो रहा हूं प्रत्येक गृहस्थ होता था ये। लेकिन आज अगर आदमी जिंदा हो तो करे ना जो विषया शक्तियों में मर गए जो पंगु हैं कंगाल हैं जो वो कैसे सुखों का परित्याग कर प्राणी मात्र की सेवा के इस अमृत धर्म को प्राप्त हो कैसे हो जाए उनके लिए भौतिकता घर सब कुछ है वो कैसे निकल पाएंगे हाँ उनके पूर्वज मरे नहीं थे वो जीवित थे इसलिए जो जीता सो जीता जो हारा सोहारा समय आया राजस्व यज्ञ की घोषणा पृथ्वी ग्रस करता है आज आप कहते हो स्वामी जी कैसे कर पाएंगे ठीक कहते हो क्योंकि ये नपुंसकों की राह नहीं है ये कंगालों का मार्ग नहीं है वो तो जिनके पास आत्मा का ऐश्वर्य है और जो जीवन के मूल्यों का जो मूल्य जानते हैं ये उनकी राह है यहां अपंग कंगालों का कोई काम नहीं है उनके लिए कोई रास्ता नहीं है वो तो पर कटे कबूतर की तरह मौत उनको घरी में नोचेगी वो डॉक्टर व अस्पताल चिल्लाते रहेंगे और वो नोच नोच के इनकी चीतड़े उड़ा के अब फिर इन्हें पित्र यान पर ले जाएगी रह नहीं पाएंगे वहां ये लेकिन छोड़ भी नहीं पाएंगे ये उसको क्यों क्योंकि ये कायर है इनके पूर्वज नहीं थे वो जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते थे मट्टी की नहीं आज हम सब मट्टी के लिए जीते हैं जीवन मूल्यों के लिए नहीं और कहते हैं कि हम राम था तो जानते हैं हमने रामायण पढ़ी है तड़प उठे हैं अयोध्यावासी कि राम बिन अवध सुहाय कैसे हम तो श्री राम के साथ ही जाएंगे और उन्होंने भी तत्क्षण अपने गृहस्थ धर्म की इतिश्री कर वानाप्रस्थ ओढ़ लिया है और आज यहाँ वानाप्रस्थी इसलिए बनता है कि घर गर गृहस्थी चला लो <laughs> क्या बात है नहीं ये वो वानाप्रस्थ नहीं है आप राघवेन्द्र को देख सकते हैं वे जीव मात्र की सेवा में है अकिंचन है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में है भूमि शयन करते हैं और कहीं पर भी किसी गरीब की सेवा में कल का सम्राट आज लगा हुआ है कोई संकोच नहीं है जिसकी ऐठन न गई उसका राम तो चला ही गया क्या जानेगा वो कैसे जिएगा कैसे पढ़ेगा वो राजस्वी यज्ञ में राम ने अपने सारे आभूषण वस्त्र दान किए हैं सारे अलंकारों को उतार दिया है एक बार फिर राजा अलंकृत होते हैं और सबसे पहले वो रंग महल में आते हैं ये मर्यादा है ये क्योंकि उसे पत्नी से आज्ञा लेनी होती है सोने महलों में अवध का श्री राम खड़ा है किससे आज्ञा जान की तो परी त्यागता है देखो लक्ष्मी जी ने स्वयं मां भगवती ने तुम्हें जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए इन पीड़ाओं को पीना स्वीकारा है स्वयं परमेश्वर उतरे हैं धरती पर कि मेरे बच्चों जीवन के अक्षर पढ़ लो और तुमने कहा मट्टी पढ़ेंगे कंगाली पढ़ेंगे और कंगाली पर दम्भ करेंगे भीतर नहीं जाएंगे बाहर ही भटकते रहेंगे तुम्हारा नाम ले लेंगे ना और क्या चाहिए ऐसे निर्धन संस्कृति के लोग और कहा मिलेंगे इतने कंगाल ये भौतिकताओं के लिए जीवन मूल्यों को छोड़ते और वो अपने को धिकारते नहीं समझते ही उपलब्धि है उनकी उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है क्यों छूटना चाहेंगे वो अरे मौत उनके चिथड़े उड़ाए तो उड़ाए वो स्वयं तो नहीं छूटना चाहती नहीं वो नहीं छूटना चाहेंगे इसीलिए तो जड़े बैठे हैं लेकिन अवध के लोग जिंदा है उन्होंने भी व्रत उपवास शुरू कर दिए हैं वाना प्रस्थी हो गए कि राम दिन अवध सुहाएगा नहीं वो दिन राम के साथ ही देखेंगे राम के साथ ही जाएंगे जान की तड़प उठी है कि आज वो मातृत्व को प्राप्त हुई और इन बच्चों का पिता गृहस्थ धर्म को ही छोड़ के चलाया जाएगा मर्यादा की वेदी कितनी पीड़ाएं देगी कितना बलिदान देगी समय पंख लगाए उड़ा जा रहा है राघवेन्द्र ने दस वर्ष का वाना और एक वर्ष का अज्ञातवास भी लिया और तब आई है अश्वमेध यज्ञ की बारी फिर राजाओं के पास सूचनाएं गई है कि अवध की श्री राम जो राजई यज्ञ कर राजपाट का परित्याग करवाना प्रस्ती हो गए थे आज अश्वमेध यज्ञ कर सरयू समाने जा रहे हैं आमाने रहित स्वा माने मृत्यु मृत्यु से रहित अर्थात वो जो अमर आत्मा है उसमें मेद कर रहा हूं देवयान से ब्रह्मांड से जाने को आतुर हूं इसलिए अब मैं माना से संन्यास की ओर जा रहा हूं सब राजाओं को सूचनाएं गई वाल्मीकि राजसूई में भी नहीं आए थे फिर भी उनको सूचना देने भारत गए वन वह कि, कि वैराग श्री राम आप कैसे कहे भैया राम वानाप्रस की भी सीमाओं को तोड़ अग्निवेश होना चाहते हैं अश्वमेध यज्ञ की घोषणा हो गई है गुरुदेव आप पधारे वाल्मीकि ने सुना और कहा कि उचित समय पर निर्णय लेंगे टाल और वे लौट गए जानकी जी को ध्यान नहीं है वो वन को गई हुई थी वे नहीं जानते लेकिन भरत जी के लौटते ही उन्होंने लव और कुश को भी अपने साथ लिए ले, ले लिया है अब परिक्रमा के पथ की ओर चलती है लव और कुश नहीं जानते हैं कि उनके पिता श्री राम वे भी नहीं जानते हैं लेकिन आज वाल्मीकि राम की राह में खलनायक बनेंगे ये उन्होंने ठान लिया वे है वे विचलित हैं उन्हें लगता है कि राम बहुत अन्यायी है जानकी के साथ तो उन्होंने अन्याय यही किया लव कुश के साथ कौन सा पिता का धर्म निभाया वे अधिकारी कैसे हो गए सन्यास के ये कचोट मह ऋषि वाल्मीकि के हृदय में है। वे बच्चों को लेके चलती है उन्हें बताया नहीं है कि वहीं पहुंचकर उन्हें सारी कहानी बताएंगे राजाओं के पास अश्वमेध यज्ञ की सूचना जाती थी जब भी कोई राजा संन्यास लेता है तो उसे हम अश्वमेध कहते हैं क्योंकि अश्वमेध के उपरांत राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जिसका कोई शत्रु ना हो और जब तक वो राजा सन्यासी नहीं होगा वो चक्रवर्ती कैसे होगा क्योंकि सन्यासी का कोई शत्रु नहीं होता तो इसलिए चक्रवर्ती होने के लिए राजाओं को नहीं जीता जाता अपने को जीता जाता है और जीवतियों की राह ली जाती है क्योंकि सन्यास के बाद वो राज राजेश्वर होगा चक्रवर्ती सम्राट होगा कि चारों ओर चतुर्दिक उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा तो इसीलिए सबको सूचना जाती है क्या अश्वमेध यज्ञ की तैयारी राघवेन्द्र ने कर ली है बनवा वैरागी श्री राम ने आप सब बधाई तो वहाँ भाव क्या है राम क्या कह रहे हैं सब राजाओं से कि राजन आज मैं वानपरस के उपरांत ज्योतियों की राह संन्यास की ओर जा रहा हूं अतीत के युगों में हम लड़े भी हैं हमने युद्ध भी किए होंगे हमारे संकल्प भी रहे होंगे मन में प्यार मिठास और शत्रुता भी रही होगी हम में से बहुतों ने बहुत से संकल्प ले रखे होंगे राजस्वी यज्ञ के समय भी मैंने आपको सूचित किया आप आश्वमेध यज्ञ में पुनः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद देने साधुवाद देने आए तथा तो आपके मन में कोई भी कड़वाहट और कठास है तुझसे तो आज पूरा कर ले क्योंकि कल मैं संन्यासी हूंगा सब में एक ब्रह्म का भाव करूंगा आप मुझे मारना भी चाहेंगे तो भी मैं आप में ब्रह्म ही देखूंगा तो मुझे मार के आप ही मरेंगे मैं फिर भी नहीं मर पाऊंगा इसलिए यह अंतिम अवसर है पधारें और यदि मेरे मन में आपके प्रति कोई भी मिठास प्यार है तो पधारें इस उत्सव की शोभा बढ़ाए इसे सम्मानित करें अपनी प्रतिष्ठा से क्योंकि वनवासी अब सन्यासी है उसका सारा अतीत जल जाएगा शेष कुछ नहीं रहेगा नाम भी नहीं अता पता भी नहीं सूचनाएं सब राजाओं को गई है तड़ापुठा है अवध सारा कि वो घड़िया समीप हो रही हैं, जब अवध से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे अवध के हृदय राजा श्री राम असह तड़प है पीड़ा है जन्मता को विद्वान भी दुखी हैं। उन तथाकथित विद्वानों और शास्त्रियों को भी लगा है कि जो रावण ने न किया उन्होंने कर डाला है ये भी आहत है लेकिन उनके झूठे दम को पिघलने में मर्यादाओं की सारी रेखाएं पार हो चुकी थी और मर्यादा एक बली वेदी है जहां सबको बलिदान देना पड़ेगा सारे अवध को श्री राम के साथ और तब हम कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये सम्मान ये पद कोई पॉलिटिकल डिग्रियां ये यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट पर नहीं है इन्हें पूर्ण जयी होकर एक विजेता के रूप में ही सारा संसार नतमस्तक होकर प्रदान करता है ये एक व्यक्ति की बात नहीं है बिलख रहा है अवध सारा नीहत समय पर रागवेन ने रंग महल में प्रवेश किया है वो जो दंड है उनके हाथ में जो उन्होंने वानप्रस में लिया है दंड मेरे अतीत का प्रतीक होता है वो जो मैं था जो हम सन्यासी को दंड देते हैं वो क्या है हर व्यक्ति यहां कोई जातवातली बात नहीं थी ये तो बाद में संप्रदायों ने अपनी जूठन भी खेली है दंड का अर्थ है डंडा और दंड डंडा ही होता है कहा न दंड उठा के दे तो डंडे को सहारे को क्या कहोगे संस्कृत में बोलो दंड तो ब्रह्म दंडी अर्थात आत्म दंडी होने जा रहा हूं अतीत का प्रतीक बाहर यह दंड है मेरे हाथ में लेकिन यह कोई म्यूनिसपैलिटी की तख्ती नहीं है स्कूल की क्या हमेशा लादे घूम जो आजकल आप देखते हो मैं उस दंड को अपने पास रखे हूं क्या मैं ब्रह्म दंडी हूं